पहला प्रश्न आपको देखकर मेरे मन में भाव उठता है कि मैं भी आप जैसे ऊंचाई को कभी छू क्या यह भी तुलना है हिंदा की ग्रंथि का परिणाम दूसरे जैसे होने की आकांक्षा से ही जन्म पाती अपने जैसे होने की आकांक्षा आत्म गरिमा से पड़ होती दूसरे जैसे तुम होना भी चाहो तो हो न सकोगे कोई उपाय नहीं उस चेष्टा में तुम नष्ट ही होगे और जितनी ही तुम नष्ट होगे उतनी ही हीनता भरती जाएगी जितनी हीनता होगी उतना तुम और दूसरे जैसे होना चाहोगे एक दुष्ट चक्र में फंस जाओगे दूसरे को प्रेम करो श्रद्धा करो सम्मान करो लेकिन होना तो सदा अपने ही जैसे चाहो क्योंकि अन्यथा कोई गति नहीं तुम जैसा न कभी कोई हुआ है न कभी कोई होगा तुम बेजोड़ हो और जब तक तुम अपने भीतर छिपे बीज को ही वृक्ष न बना लोगे तब तक, तक कोई संतृप्ति नहीं होगी तुम्हारी नियति पूरी होनी चाहिए तुम मेरे जैसा होने को पता नहीं हुए हो तुम किसी दूसरे जैसे होने को पैदा नहीं हुए हो तुम तो बस तुम ही होने को पैदा हुए हो बहुत से आकर्षण आएंगे जीवन में लेकिन उन आकर्षणों को समझना सीखना लेकिन उन जैसे होने की कोशिश मत करना उन सब आकर्षणों को श्रद्धाओं को प्रेमों को आत्मसात कर लेना लेकिन बनना तो तुम तुम जैसे ही रिंझाई का गुरु मर गया था तो लोगों में बड़ी चर्चा थी और रिंझाई को उत्तराधिकारी बना गया था गुरु और रिंझाई गुरु जैसा बिल्कुल नहीं था एकदम लोग इकट्ठे हुए ने कहा कि तुम तो अपने गुरु जैसे बिल्कुल ही नहीं हो न तुम्हारा व्यवहार वैसा है न तुम्हारा आचार वैसा है तो तुम कैसे उत्तराधिकारी हो और किस आधार पर तुम्हें गुरु ने उत्तराधिकार दिया यह हमारी समझ के बाहर तो रंजाई ने कहा मेरे गुरु भी उनके गुरु जैसे नहीं थे और मैं भी उन जैसा नहीं यही मेरे शिष्यत्व का अधिकार है मेरे गुरु किसी जैसे थे और मैं मैं अपने गुरु जैसा हूं यही मेरे और मेरे गुरु में समानता है यही से हम जुड़े इसलिए अपने जैसे शिष्यों को तो उन्होंने चुना नहीं मुझे चुना क्योंकि उनके जैसे जो शिष्य हो गए थे वो तो नकली हो गए वो कार्बन काती हो गए उनकी प्रामाणिकता खो गई उनकी अपनी कोई आत्मा ना रही वे थोड़े उधार हो गए उनका जीवन बाहर से नियंत्रित हो गया किसी दूसरे की प्रतिमा के अनुसार उन्होंने अपना आयोजन कर लिया उनका जीवन भीतर से नहीं फूटा उन्होंने जीवन को बाहर से सीख लिया वो अभिनय है वो जीवन की वास्तविक खिलावट नहीं है आत्मा भीतर से बाहर की तरफ खुलती है अनुकरण बाहर से भीतर की तरफ जाता है अनुकरण तुम्हें नकली बना देगा इसलिए बड़ी नाजुक बात है और सब सीखना नकल मत सीखना हालांकि नकल सरल है और सब कठिन नकल बिल्कुल आसान है छोटे बच्चे कर लेते हैं बंदर कर लेते आदमी की कोई गरिमा नहीं नकल से होने में कोई बड़ा गौरव नहीं और सरल है इसलिए प्रलोभन तुम ठीक मेरे जैसे उठ बैठ सकते हो मेरा जैसा भोजन कर सकते हो मेरे जैसी बात कर सकते हो उससे क्या होगा उससे तुम किसी ऊंचाई को ना पहुंच जाओगे बल्कि जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने को पैदा हुए थे उससे वंचित हो जाओ नाजुक है बात क्योंकि जो भी हमें प्रीति कर लगते हैं मन कहता है उन्हीं जैसे हो जाएं। इस प्रलोभन से बच जाना सबसे बड़ा काम है साधक के लिए गुरु से भी सावधान होना जरूरी है कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके प्रभाव में इतने प्रभावित हो जाओ कि तुम अपनी नियति की जो जो गति थी उसे छोड़ दो और रास्ते से उतर जाओ ना तो मैं किसी जैसा हूं ना तुम्हें मेरे जैसे होने की कोई जरूरत दूसरी बात दूसरे जैसा होना हो तो चेष्टा करनी पड़ती है स्वयं जैसे होने के लिए क्या चेष्टा करनी पड़ेगी स्वयं जैसे तो तुम हो ही। लेकिन तुमने कभी अपने को प्रेम नहीं किया तुमने कभी अपनी आत्मा को कोई सम्मान भी नहीं दिया तुमने कभी अपनी गरिमा को स्वीकार ही नहीं किया और सब धर्म सब संस्कृतियां सभ्यताएं तुम्हे आत्मनिंदा सिखाते हैं कहते हैं तुम जैसा बुरा और कौन साधु संतुओं को सुनने जाओ उनकी सारी चर्चा तुम्हारी निंदा से भरी है। तुम कीड़े मकोड़े हो तुम नारकी हो, और तुम में जो कुछ है सब निंदा, निंदा योग्य है तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्वीकार के योग्य हो काम है क्रोध है लोभ है मोह है मत्सर है तुम चारों तरफ नरक से घिरे हो तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी सिर्फ तुम्हारी निंदा ही कर रहे हैं और सब तरफ से तुम्हें निंदा मिलती है धीरे धीरे तुम आत्मनिंदा से भर जाते हो फिर तुम किसी और जैसे होना चाहते हो यह गहरा षडयंत्र है जब तक तुम्हें तुम्हारी निंदा से न भरा जाए तब तो तक तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारा अगुआ नेता गुरु न बन पाएगा तो जिनको अगुआ बनना है नेता बनना है गुरु बनना है वो पहले तुम्हारी निंदा करेंगे वो पहले तुम्हें डगमगा देंगे वो पहले तुम्हें हिला देंगे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींच लेंगे जब तुम बिल्कुल कब जाओगे डरने लगोगे घबरा जाओगे अपने चारों तरफ नर्क ही नर्क दिखाई पड़ने लगेगा तब तुम किसी के पैर पकड़ लोगे इसी तरह तो इतने गुरु पलते पुसते हजारों गुरुओं में कभी कोई एक गुरु होता है नौ सौ निन्यानवे तो केवल तुम्हारी आत्मनिंदा से जीते है तुमको भयभीत कर देते हैं तुम्हें अपराध भाव से भर दिया अब तुम्हें पूछना ही पड़ेगा मार्ग क्या है अब तुम्हें नकल करनी ही पड़ेगी क्योंकि तुम गलत हो और वो सही है मेरे पास तुम हो तो मैं तुमसे ये कहने को नहीं हूं यहां कि मैं सही हूं और तुम गलत मैं तुम्हें जरा भी तुम्हारे होने से नहीं बिकाना चाहता मैं तो चाहता हूं कि तुम अपने होने में पूरी तरह से ठिर हो जाओ तुम्हारे भीतर का दिया जरा भी न कपे कितने ही बड़े झंझाभात उठे तुम अकम्प रह सको मैं तुम्हें तुम्हारे होने में मजबूत करना चाहता हूं मैं तुम्हें और कोई अनुशासन नहीं देता है एक ही अनुशासन देता हूँ कि तुम सदा सचेत रहना और अपने जैसे होने में लगे रहना जो तुम्हारी निंदा करे उसे तुम शत्रु समझना वो शत्रु है क्योंकि वो हीनता पैदा करेगा और हीनता एक दफा पैदा हो गई कि तुम किसी का अनुसरण करोगे कोई आदर्श कोई प्रतिमा किसी के पीछे चलने लगोगे ये सीधा सा गणित है पहले आदमी को डरा दो डर जाए तो वो मार्ग पूछता है पहले उसे घबरा दो पहले तुम उसे इतना बुरा बता दो कि वो अपने साथ अतृप्त हो जाए तब वो तुमसे पूछने लगेगा जो भी तुम्हारी निंदा करे और जो भी तुम्हें चाहे कि तुम किसी और जैसे हो जाओ वहां से हट जाना वो तुम्हारी हत्या करने को तत्पर है हत्या बड़ी बारीक है खून भी न बहेगा और तुम कट जाओगे कहीं आवाज भी न होगी और तुम जन्मो जन्मो के लिए भटक जाओगे तुम स्वयं परमात्मा की कृति हो तुम्हें सुधारने का कोई भी उपाय नहीं कोई जरूरत भी नहीं तुम्हें सुधारने वालों ने ही तुम्हें इस दुर्दशा में पहुंचा दिया है तुम सिर्फ अपने प्रति जागो तुम अपने भीतर उसे खोज लो जो परमात्मा का दान है प्रसाद है तुम अपने खजाने से थोड़े परिचित हो जाओ तो मैं यहाँ तुम्हें कोई अनुकरण करने के लिए नहीं कह रहा हूँ अगर अनुकरण करना है तो अपने भीतर का अगर कहीं जाना है तो अपने भीतर अगर कहीं पहुंचना है तो अपने भीतर तुम तो मुझसे सदा सावधान रहना क्योंकि तो खतरा हो सकता है मेरे बिना चाहे भी खतरा हो सकता है क्योंकि तो तुम मुझे भी दूसरे गुरुओं जैसा ही सोचोगे तुमने बहुत गुरुओं के पास बहुत कुछ सीखा है वो कचरा तुम यहाँ भी ले आयो हो तो जब मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो तुम उसी कचरे से उसकी व्याख्या करोगे मैं यहां हूं कि तुम्हें तुम जैसा बनने में सहायता दे सको और अगर जरा भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मेरी नकल तो उतारू हो गए तो भाग खड़े होना लौट के पीछे मत देखना क्योंकि नकल खतरनाक है नकल से सावधान रहना सब नकल नकलहीनता की ग्रंथि से पैदा होती और तुम हीन नहीं हो तुम्हारे पास सब है जो होना चाहिए बस तुम्हें पता नहीं खजाने पर बैठे हो चाबी खो गई है चाबी भी कहीं दूर नहीं खो गई कहीं तुम्हारे ही भीतर खो गई उसे खोज लेना है तुम्हारा मार्ग परमात्मा से सीधा जुड़ा है एक बार तुम भीतर उतरे कि तुम सीधे ही जुड़ जाते हो तब तुम गुरु को धन्यवाद इसलिए नहीं देते कि उसने तुम्हें परमात्मा से मिला दिया बल्कि इसलिए देते हो कि वो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में खड़ा न हुआ जब वक्त आया तो चुपचाप हट गए साधारण जिनको तुम गुरु कहते हो वो तुम्हें परमात्मा से मिलने न देंगे बात वो परमात्मा के मिलाने की करेंगे लेकिन सदा वो बीच में खड़े रहेंगे वो दीवार है द्वार नहीं जो भी किसी को कह रहा है कि मैं आदर्श हूँ मेरे जैसे हो जाओ वो आदमी जहर फैला रहा है मेरा प्रेम है बुद्ध से क्राइस्ट से कृष्ण से लाओ से लेकिन उस प्रेम के कारण न तो मैं से जैसा हो गया हूँ न बुद्ध जैसा न क्राइस्ट जैसा मैं हूं तो अपने जैसा अगर मैं से पर भी बोलता हूँ तो मैं वही बोल रहा हूँ जो मैं बिना से के बोलता तो है से तो बहाना पुरानी खोटी है काम योग्य कुछ टांगा जा बल्कि कहते मैं वही रहा जो मैं कहूंगा लाओ से पैदा ना भी हुआ होता तो भी कहता मैं से के बहाने अपने को ही कह रहा कृष्ण के बहाने भी अपने को कह रहा हूं इसलिए ये कुछ पक्का मत समझना कि लाओ से तुम्हें मिल जाए और तुम पूछो कि मैंने ऐसा ऐसा लाओ से के संबंध में कहा तो जरूरी नहीं की वो राजीव हो आवश्यकता भी नहीं हो सकता है वो राजी न हो कृष्ण से तुम पूछो कि मैंने जो गीता की व्याख्या की है उससे वो राजी है जरूरी नहीं कि वो राजी हो पूरी संभावना तो यह है कि वो राजी नहीं होंगे क्योंकि वो उनसे से मैं मैं जो मैं कह रहा हूं वो मैं ही कह रहा हूं लाओ से कृष्ण बुद्ध तो बहाने हैं तुम ऐसा समझ ले सकते हो कि वो हुए हो ना हुए हो कोई फर्क मुझे पड़ता नहीं तुम पूछ सकते हो कि मैं क्यों उनके नाम से कुछ कह रहा हूं प्रेम मेरा उनसे है और वास्तविक प्रेम तभी संभव है जब तुम प्रेमी जैसे ना हो जाओ नहीं तो प्रेम खो जाए। क्योंकि दो व्यक्ति जब बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं तो दोनों के बीच का आकर्षण हो जाता है शिष्य जब बिल्कुल गुरु जैसा हो जाएगा तो दोनों के बीच का आकर्षण हो जाएगा आकर्षण तो होता है विरोध में विरोधी ध्रुवों में आकर्षण होता है खली इब्राम ने कहा है कि तुम प्रेम तो करना लेकिन प्रेम पात्र से एक हो जाना तुम प्रेम तो करना लेकिन मंदिर के स्तम्भों की भांति जो दूर खड़े रहते हैं और एक ही छप्पर को संभालते स्तंभ करीब आ जाए छप्पर गिर जाए। जाएगा रखना गुरु के इतने पास होना इतने पास होना जितने हो सको फिर भी एक फासला रखना अगर तुम अपनी आसमान में फिर रहे तो, तो फासला रहेगा एक मंदिर तो बनेगा तुम गुरु के साथ उस मंदिर को उठाने में एक स्तंभ हो जाओगे लेकिन स्तंभ दूर दूर होते हैं एक ही छप्पर को संभालते लेकिन उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है जो गुरु शिष्य के व्यक्तित्व को मार दे वो तो गुरु नहीं जो गुरु शिष्य के व्यक्तित्व को निखार दे इतना निखार दे कि अब शिष्य अपना अपने होने से तृप्त हो जाए संतुष्ट हो जाए वही गुरु है मुझे देखकर तुम्हारे मन में अभीपसा उठे ऊंचाईया छूने की ठीक है लेकिन मेरी जैसी ऊंचाईया नहीं तुम्हारी जैसी ही ऊंचाईया मुझे देखकर तुम्हें अभीपसा उठे परमात्मा को पाने की लेकिन वो प्यास तुम्हारी हो वो प्यास को तुम मेरे शब्दों में मत है तुम्हारा संगीत तुमसे उठेगा मेरे संगीत को देखकर तुम्हें अपने संगीत की याद आ जाए बस काफी तुम भी लोग लेकिन तुमसे जो सुवास निकलेगी वो तुम्हारे ही फूल की होगी वो मेरी नहीं होगी मेरी सुवास से तुम्हें अपनी सुवास का भूला हुआ स्मरण आ जाए विस्मृति हो गई है जिसकी उसकी स्मृति आ जाए बस तो इतना काफी जिस दिन तुम खेलोगे तो मेरे जैसी तुम्हारी सुवास नहीं होगी तुम्हारी सुवास तुम्हारे जैसी होगी होना भी यही सही है पता नहीं तुम चंपा के फूल हो पता नहीं तुम चमेली के फूल हो पता नहीं तुम कमल हो पता नहीं तुम कौन हो क्योंकि जब तक तो तुम्हारा बीज नहीं टूटा है तक भी कैसे हो सकता है बीज से तो पहचानना मुश्किल है अनंत बीज और हर बीज का अपना ही फूल और वो एक ही बार खिलता है फिर दोबारा इस पृथ्वी को वो नहीं खिलेगा इसलिए इस पृथ्वी को तुम उसकी सुगंध से वंचित मत करना नकलची मत बन जाना दो शब्द हैं हमारे पास अनुकरण और अनुसरण अनुसरण तो करना गुरु का अनुकरण मत करना अनुसरण का मतलब है गुरु की प्रज्ञा गुरु का बोध गुरु की समझ को आत्मसात करना अनुकरण का अर्थ है जैसा गुरु है वैसा होने की कोशिश करना शिष्य सीखता है सीखता है अपने ही नियति को पाने के लिए तो गुरु तुम्हें अपने ढंग में नहीं ढालना चाहता और सब कभी किसी के ढंग में ढलना नहीं चाहते ढंग तो तुम्हारा हो ऐसा हुआ एक मुसलमान फकीर था जुन्न इजिप्त में हुआ वो कहा करता था कि परमात्मा ने सभी चीजें पूर्ण बनाई क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही पैदा हो सकता है जैसा ईसावास में कहा है, पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है और फिर भी पीछे पूर्ण छूट जाता है ऐसा जुनून भी कहा करता था कि परमात्मा ने हर चीज पूरी बनाई गांव में एक तार्किक था तार्किक भी था बड़ा पंडित भी था वो एक दिन झुन्नून को सुनने आया झुन्न ने कहा कि परमात्मा ने हर चीज परिपूर्ण बनाई उस तारक ने कहा रुको वो एक आदमी को सांस ले आया था एक कुबड़े को जो बिल्कुल झुका जा रहा था जिससे खड़े होते नहीं बनता था जिसके हाथ तैर तिरछे थे जिसकी कमर बिल्कुल झुक गई थी उसने कहा कि देखो इस आदमी को ये भी पूर्ण है और ये भी परमात्मा ने बनाया झुंझुनू हंसा और उसने कहा कि इससे पूर्ण कुबड़ा हमने कभी देखा ही नहीं बहुत कुबड़े देखे ये परिपूर्ण परमात्मा ने परिपूर्ण से कुछ कम बनाया ही नहीं तुम भी परिपूर्ण हो बस जरा याद दिलानी की जगानी जरा सा होश संभालना मेरे जैसे होने की भूल के भी चेष्टा मत करना वो तो तुम हो न पाओगे और उस होने में तुम जो हो सकते थे वो भटक जाएगा तब तुम मुझे कभी क्षमा न कर पाओगे मैंने कभी चाहा न था कि तुम मेरे जैसे हो लेकिन अगर तुम उसमें लग गए तो तुम मुझसे सदा नाराज रहोगे तुम मुझे फिर कभी क्षमा न कर पाओगे क्योंकि तुम मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी ध्यान रहे मैं अपने हाथ बिल्कुल खींचे लेता हूं मेरी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं अगर कभी तुम पछताओ तो दोस्त मुझे मत देना वो मैंने कभी चाह ही नहीं था लेकिन नकल आसान है मुफ्त मिल जाती है क्या लगता है नकल में बड़ी आसान है और सस्ते को पकड़ने का मन होता है महंगे में तो मूल्य चुकाना पड़ेगा अगर तुम्हें मेरे जैसा होना है तो थोड़े दिन में ही कुशल हो जाओगे तुम्हें अगर अपने जैसा होना है तो तुम्हें अज्ञात की यात्रा करनी पड़ेगी मैं तो यहाँ मौजूद हूँ तो तुम तो मुझे देख सकते हो उठना बैठना बोलना सब सीख सकते हो लेकिन तुम तो अभी मौजूद नहीं हो तुम तो कभी मौजूद होोगे अभी तुम बीच में छिपे पड़े हो तभी तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो क्या हो क्या होने की संभावना है तो अज्ञात की यात्रा है नक्शा साफ नहीं है नक्शा है ही नहीं रास्ते कहा हैं कुछ पता नहीं एक एक कदम चलना होगा और रास्ता बनाना होगा धीरे धीरे धीरे धीरे बनेगी मंजिल प्रकट होगे तुम। और तब तुम मुझे धन्यवाद दे सकोगे अगर तुम तुम्हें हुए तो तुम मुझे धन्यवाद दे पाओगे अगर तुमने नकल की तो तुम मुझे कभी क्षमा न कर सकोगे दूसरा प्रश्न जीवन की गति वर्तूलाकार है इस नियम से दिन और रात तथा माह और ऋतु की तरह क्या हम भी अपने को बार बार मात्र दोहराते रहते हैं साधारणता हाँ जब तक तुम मूर्छित हो तब तक तुम प्रकृति के हिस्से हो तब तक तुम रितु, वर्ष माह दिन और रात की तरह ही वर्तुलाकार भटकते रहते हो वही वही दोहरता रहता है बार बार इसलिए तो हिंदुओं ने इसे जीवन का वर्तुल कहा है संसार संसार का अर्थ है चाक बैलगाड़ी के चाक की तरह घूमते रहते हो कुछ नया नहीं होता बहुत बार जन्मे बहुत बार वही वासना वही लोभ वही तृष्णा वही क्रोध बहुत बार बुढ़े हुए बहुत बार मरे वही भय फिर जन्मे ये बिल्कुल चाक की तरह घूम रहा है बचपन जवानी बुढ़ापा जन्म मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है लेकिन नया हो सकता है अगर तुम जाग जाओ क्योंकि जागते ही तुम प्रकृति के हिस्से नहीं रह जाते परमात्मा के हिस्से हो जाते प्रकृति यानी सोया हुआ परमात्मा परमात्मा यानी जागी हुई प्रकृति बस इतना ही फर्क है जिससे एक सोया हुआ आदमी और एक जागा हुआ आदमी सोया हुआ आदमी भी जाग सकता है जागा हुआ आदमी भी सो सकता है कोई बुनियादी फर्क नहीं लेकिन फर्क बड़ा है घर में आग लगी हो तो सोया आदमी पड़ा रहेगा जागा हुआ आदमी बाहर निकल जाएगा घर में संगीत बज रहा हो तो सोया आदमी सोया रहेगा उसे पता ही न चलेगा कि अमृत की वर्षा हो रही थी जागा हुआ आदमी सरुबोर हो जाएगा सूरज निकले सोया हुआ आदमी सोया ही रहेगा जैसे अभी रात ही है जागा हुआ आदमी पक्षियों के कलरों को सुनेगा सूरज की उठती प्रतिमा को देखेगा उस सुबह का मनमोहक रूप सोये को पता ही ना चलेगा जागा ही पी सकेगा उस सौंदर्य को प्रकृति है अभी तुम्हारे भीतर उसका अर्थ है तुम अभी सोए हुए हो तभी पुनरुक्ति होगी प्रकृति पुनरुक्ति करती प्रकृति रिपीटिशन पत्ते गिर जाते हैं फिर लौट आते हैं सब वही का वही होता रहता है प्रकृति में तुम कोई फर्क देखते हो सब वही का वही होता है फिर सूरज निकलता है फिर शांत होती लेकिन तुम्हारे भीतर संभावना है कि तुम जाग जाओ तो तब तुम इस तत् के बाहर हो जाते हो उसी को हम आवागमन के बाहर होना कहते तुम होश से भर जाओ तत् चीजें बदल जाती फिर कल तक तुमने जो क्रोध किया था तुम दोबारा आज ना कर सकोगे जागा हुआ आदमी कैसे क्रोध करेगा ये तो ऐसे है जैसे जागा हुआ आदमी अपना हाथ आग में डाले जागा हुआ आदमी क्यों अपना हाथ आग में डालेगा क्रोध आग से भी बदतर है क्योंकि आग तो केवल हाथ को जलाती चमड़ी को जलाती क्रोध तुम्हारी अंतरात्मा तक को झुलसाता है और जलाता है आग की पहुंच तो ऊपर ही ऊपर है क्रोध का जहर तो तुम्हारे प्राणों के गहन में प्रवेश कर जाता है जागा हुआ आदमी कैसे घृणा करेगा क्योंकि घृणा करके तुम दूसरे को थोड़ी नुकसान पहुंचाते हो घृणा करके तुम अपने को ही नष्ट करते हो घृणा आत्मघात है घृणा का है अपने को जहर देते रहना दूसरे को नुकसान होगा कि नहीं होगा ये गौ है लेकिन जो आदमी घृणा में जीता है वो धीरे धीरे अपने भीतर मरता जाता है घृणा धीमे धीमे मौत की तरफ ले जाती जो आदमी जागा हुआ है वो कैसे तृष्णा करेगा क्योंकि तृष्णा सिवाय दुख के और कहीं नहीं ले जाती पर ये जागे को दिखाई पड़ता है उसके पास आता है वो देखता है कि रास्ता तो सिर्फ दुख में ले जाता है तो क्यों अपने पैरों पर उठाएगा सोया हुआ आदमी जैसे नशे में चल रहा हो जैसे उसे पता ना हो कहा जा रहा है क्यों जा रहा है बार बार उन्ही रास्तों पर चला जाता है उन्ही रास्तों पर जाना सुगम है सोए आदमी को क्योंकि नए रास्ते पर जागरण की जरूरत पड़ेगी पुराने रास्ते की आदत हो जाती तुमने कभी ख्याल किया तुम साइकिल से या कार से घर लौटते हो तुम्हें याद नहीं रखना पड़ता कि बाय घूमे की दाए घूमे सोया हुआ शरीर सब करता रहता है अचानक तुम पाते हो कि दफ्तर ऐसी दरवाजे के सामने खड़े बीच का रास्ता यंत्रवत पूरा हो गया तुम वही पहुंच जाते हो इतनी बार आए गए हो कि अब होश की कोई जरूरत नहीं हां घर बदल लो तो तुम्हें कुछ दिन होश जाना पड़ेगा अगर होश से ना हो तो तुम पुराने घर पर पहुंचाओगे दूसरे महायुद्ध में ऐसा हुआ कि एक आदमी को चोट लग गई और उसकी स्मर खो गई स्मृति बिल्कुल खो गई उसे यह भी याद ना रहा कि मेरा नाम क्या है उसे यह भी याद ना रहा कि मैं किस फौज का हिस्सा हूं युद्ध के मैदान पर तो कहीं उसका नंबर भी गिर गया जब उससे चोट लगी तो बहुत मुश्किल हो गई कि वो कौन है यही पता लगाना मुश्किल हो गया उसे पूरे इंग्लैंड में घुमाया गया कहीं याद आ जाए बड़े बड़े नगरों में ले जाया गया वो जाके खड़ा हो जाए उसे कुछ याद ना पड़े लेकिन एक छोटे गांव पर ट्रेन यू ही रुकी थी वहां तो उतारने का ख्याल भी ना था जैसे ही उसने गांव की तख्ती पढ़ी कुछ हुआ वो नीचे उतर गया जो साथी थे उन्होंने रोकना भी चाहा चाह क्या कर रहा है लेकिन वो उतरा और भागा गांव के भीतर जो उसे लेके चल रहे थे वो उसके पीछे भागे। वो भागता हुआ एक दरवाजे पे जाकर खड़ा हो गए उसने कहा ये मेरा घर है और सब याददाश्त वापस लौट आई इतनी बार इस घर आया गया था इतनी बार इस स्टेशन के नाम को पढ़ा था छुपी पड़ी थी कहीं मूर्छा में बात जरूरत ना पड़ी याद करने की घर के द्वार पर खड़ा हो गया पिता ने पहचान लिया कि मेरा लड़का है सूत्र मिल गया याददाश्त धीरे धीरे वापस लौट आई तुम भी बिल्कुल भूल गए हो कि तुम कौन हो और जन्म जन्म में तुम बहुत जगह गए हो बहुत यात्राएं की और उन यात्राओं में तुम अभी भी भटक रहे हो कोई चाहिए सूत्र पकड़ा दे तुम्हें थोड़ी सी याद आ जाए तुम अपने घर के सामने खड़े हो जाओ एक बार याद आ जाए तुम्हें भीतर के परमात्मा की फिर सब धीरे धीरे याद आ जाए समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं इसी बात की कोशिश कि तुम्हें अपनी थोड़ी सी स्मृति आ जाए किसी तरह शरीर से एक क्षण को भी तुम छूट जाओ तो तुम प्रकृति से छूट गए किसी तरह क्षण भर को मन बंद हो जाए तो तुमने इस भटकाव में जो शब्द और सिद्धांत और शास्त्र इकट्ठे कर लिए उनको तुम भूल गए जिस क्षण शरीर और मन से तुम जरा सी देर को भी टूट गए उसी क्षण तुम अपने घर के सामने खड़े हो जाओ। इतना तुम्हें पहचान में आ गया ये घर है फिर सब याददाश्त वापस लौटने लगेगी और जैसे ही तुम जागना शुरू हो जाते हो घर को पहचान लेते हो अपने को पहचान लेते, हो थोड़ा ही सही एक किरण भी हाथ में आ जाए तो सूरज तक पहुँचने का रास्ता खुल गया फिर तुम्हारे जीवन में पुनरुक्ति बंद हो जाएगी फिर तुम्हारे जीवन में हर घड़ी नई होगी प्रकृति तो पुरानी वर्तुलाकार घूमती रहती परमात्मा सदा नया है तुम भी सदा नए होने की क्षमता रखते हो और तब प्रतिपल नया होगा सुबह वही होगी लेकिन तुम्हारे लिए वही नहीं होगी वही होगी लेकिन तुम्हारे लिए वही नहीं होगी क्योंकि तुम नए और जब तुम नए होते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती दृष्टि बदलती तो सारी सृष्टि नए होने की कला तुम्हें सीखनी पड़ेगी अन्यथा तुम पुनरुक्त हो रहे हो मशीन की तरह ही चल रहे हो मशीन नया कर भी नहीं सकती पश्चिम में बड़े महत्वपूर्ण कंप्यूटर निर्मित हुए एक आदमी को जो गणित हल करने में सौ साल लगे वो एक सेकंड में कर सकते ऐसे सवाल जिनको की तीन हजार वैज्ञानिक हजार साल में पूरा कर पाए वो एक सेकंड में हल कर देते लेकिन कंप्यूटर नया कुछ भी नहीं करता। तुमने जो उसे पहले सिखा दिया है वही कर सकता है उससे रक्की भर नया नहीं कर सकता कंप्यूटर की खोज से ऐसा लगा था कि हमने आदमी से भी बड़ा मस्तिष्क खोज लिया क्योंकि आदमी के मस्तिष्क की सीमा है कंप्यूटर की कोई सीमा नहीं सारी दुनिया की पुस्तकें एक कंप्यूटर में भरी जा सकती और तुम कहीं से भी सवाल पूछ लो कंप्यूटर जवाब दे देगा वेद होगी कुरान की बाइबल की से कि महावीर के बुद्ध के कृष्ण सारे ग्रंथ एक कंप्यूटर में रखे जा सकते और कंप्यूटर छोटा भी तुम अपनी जेब में रख ले सकते हो और तुम जब चाहो जो पूछना चाहो तब एक सेकंड की भी झिझक नहीं होती कंप्यूटर जवाब दे देगा लेकिन सिर्फ भी कंप्यूटर एक काम नहीं कर सकता और वो ये कि नया नया एक शब्द कंप्यूटर नहीं ला सकता जो उसे दिया गया है उसको दोहरा देगा तो वैज्ञानिक पहले बड़े प्रसन्न हुए थे फिर बड़े उदास हो गए क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क की गरिमा उसका संग्रह नहीं उसके नए को एकदम नए को पहचान लेने की क्षमता एकदम नए को जन्म देने की क्षमता एकदम मौलिक को प्रारंभ करने की क्षमता है वो कोई यंत्र कभी भी ना कर पाएगा यंत्र कर कैसे सकता है जो हमने उसे सिखा दिया वही कर सकता है अगर तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हें समाज ने सिखा दिया है, अगर तुम भी वही कर रहे हो जो प्रकृति ने तुम्हारे भीतर तुम्हारे क्रोमोसोम ने तुम्हारे मूल कोष्टों में जिसका ब्लूप्रिंट रख दिया है, अगर तुम भी वही कर रहे हो तो तुम भी यंत्र हो मनुष्य अभी पैदा नहीं हुआ गुरुजीएफ कहा करता था कि मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता कि हर आदमी के भीतर आत्मा है उसकी बात में थोड़ी सचाई है वो कहता था अधिक लोग तो यंत्र हैं। कभी किसी आदमी में आत्मा होती अधिक लोग तो मशीन हैं, मनुष्य नहीं और वो ठीक कह रहा है क्योंकि तो जहां तक सौ में निन्यानबे आदमियों का संबंध है वो यंत्रवत जी रहे हैं उनको आत्मवान कहना व्यर्थ ही है कहते हैं आत्मवान उनको हम उनकी संभावना के कारण उनकी वास्तविकता के कारण नहीं वास्तविकता तो है लड़का जवान हुआ उसकी काम ऊर्जा पक गई अब उसके मन में स्त्री का ख्याल उठने लगा ये तुम नहीं कर रहे हो ये तो तुम्हारे शरीर के कोष्ठों में छिपा हुआ है वो कोष्ठ ही तुमसे करवा रहे हैं ये तो तुम्हारे शरीर के भीतर दौड़ते हुए हार्मोन तुमसे करवा रहे हैं। तो बूढ़े है आदमी को भी अगर हार्मोन के इंजेक्शन दे दिए जाएं, तो वो फिर से काम ऊर्जा से भर जाता पागल की तरह अगर जवान आदमी से भी उसके सारे सेक्स के हार्मोन निकाल लिए जाएं, तो वो नपुंसक हो जाता उसके मन से वासना उठ जाती दौड़ने रह जाती शिथिल हो जाती यही तरकीब तो उपवास करने वालों ने खोज ली थी ज्यादा देर उपवास करो तो ऊर्जा काम कोष्टों को नहीं मिलती नहीं मिलती तो वासना नहीं मालूम पड़ती तो शरीर को ऐसा रखो कि बस काम के लायक शक्ति मिले उससे ज्यादा नहीं तो काम ऊर्जा अपने आप छिण हो जाती लेकिन जिस दिन भोजन करोगे ठीक से उस दिन लौट आएगी तो धोखा तुम किसी को दे नहीं पाओगे अपने को दे रहे हो अभी तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल यंत्रवत है काम पकड़ लेता है तो तुम पकड़े गए तुम जानते भी नहीं कहाँ से काम पकड़ लेता है तुम्हारे ही कोष्टों में रोए रोए में छिपा है काम क्रोध पकड़ लेता है वो भी तुम्हारे रोए रोए में छिपा है हिंसा पकड़ लेती है तो तुम्हें लगता है कि जैसे तुम पजेस्ट छो किसी ने तुम्हारे ऊपर हावी हो गया और तुमसे कुछ करवा रहा है और तुम्हें करना पड़ता है तुम न करो तो बेचे करके तुम पछताते हो तुम यंत्रवत हो मूर्छित हो इसलिए तुम दोहरते रहोगे ये दोहराव बिल्कुल ही व्यर्थ है ये पुनरुक्ति कहीं भी नहीं ले जाती चाक घूमता रहता है अपनी ही जगह पर तुम थोड़ा जागो और मजे की बात यह है कि जागना तुम्हारे शरीर में कहीं भी छिपा हुआ नहीं जागना कहीं और से आता है जागने की क्षमता तुम्हारे मन की भी क्षमता नहीं है तुम्हारे शरीर की भी क्षमता नहीं वही जागने की क्षमता तुम्हारी आत्मा की क्षमता जागते ही तुम आत्मवान हो जाते हो तो जब क्रोध आए तो तुम क्रोध की कम फिकर लो जागने की ज्यादा फिक्र लो क्रोध को जागकर देखो काम वासना आए तो काम वासना की चिंता मत लो जाग के काम वासना को देखो जागते तुम दूर हो रहे एक फासला पैदा हो रहा है जब भी तुम्हारे भीतर कोई वासना तुम्हें पकड़ ले तब तो तुम जागने की कोशिश करो कठिन होगा मुझसे कहते हैं कि आप कहते हैं क्रोध में जागो क्रोध में तो हमें याद ही नहीं रह जाती धीरे धीरे रहेगी कोशिश करोगे तो आएगी क्योंकि बुद्ध को आई कृष्ण को आई क्राइस्ट को आई कोई कारण नहीं तुम्हें क्यों ना आए क्योंकि तुम तुमसे उसी बीज से बने हो जब दूसरे वृक्ष बड़े हो गए बीज टूट गए और फूल खिल गए तो तुम्हारा बीज भी फूट सकता है सतत श्रम की जरूरत है सतत पहरेदारी रखनी पड़ेगी आज नहीं होगा कल होगा कल नहीं होगा परसों होगा एक काम तुम करते ही रहो कुछ भी स्थिति हो जागने की कोशिश करते रहो एक दिन अचानक तुम पाओगे बात खट गई अचानक सौ डिग्री तक जागना आ गया एक विस्फोट हो गया और जिस दिन जागरण का विस्फोट होता है उससे अनूठी कोई घटना इस संसार में नहीं जैसे हजार हजार सूर्य एक साथ निकल आए। श्री अरविंद ने कहा है कि जब जागा तब पाया कि जिसे अब तक प्रकाश समझा था वो तो महाअंधकार है और जिसे अब जीवन समझा था वो तो मृत्यु की पुनरुक्ति जब जाना जीवन तब ये पहचान आई जब जाना असली प्रकाश को तब पहचान आई कि जिसको हम अब तक प्रकाश समझते थे वो तो कुछ भी नहीं और जब ये जागरण आता है तब तुम्हें अपने स्वरूप की पहली दफा तो प्रतीति होती उस प्रति को शब्दों में कहने का कोई उपाय नहीं चेस्टा करो बुद्ध के आखिरी क्षम विधा होते समय के शब्द हैं क्षण को प्रमाद न करना जरा भी सुस्ती को मत भीतर बैठने देना क्योंकि जरा सी सुस्ती और बहुत कुछ खो जाता है तू श्रम करते ही रहना जब तक कि जाग ही न जाए तब तक मानना अपने लिए कोई चैन नहीं अठक श्रम करना बहुत चोट करनी पड़ेगी तभी ये अंधेरा टूटेगा क्योंकि अंधेरा कितने दिनों से तुमने संभाल रखा है पत्थर की तरह जड़ हो गई है तुम्हारी अवस्था परत बहुत मजबूत हो गई है आत्मा भीतर छपी है झरना भीतर लेकिन द्वार बंद हो गए हैं चोट करने से द्वार टूटेंगे सतत चोट करने से द्वार टूटेंगे धीमी ही चोट क्यों ना हो सतत चाहिए पानी गिरता है धीमी धीमी चोट करता है चट्टाने टूट जाती तो तुम्हारी स्मृति का जलधार गिरती रहे तुम्हारे यंत्रवत चट्टानों पर आज नहीं कल चट्टाने टूट जाएंगी आज लगेगा कि जलधार इतनी कॉमल है इतनी सख्त चट्टानों को कैसे तोड़े, तोड़ेगी लेकिन सतत जलधार भी अगर सतत बनी रहे तो बड़े से बड़े पहाड़ टूट जाते हैं पत्थर कमजोर है, है। सात्य के सामने कमजोर है लेकिन तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूँ एक दिन प्रयास करते हो दस दिन आराम करते फिर एक आध दिन जोश चढ़ जाता है फिर एक आध दिन प्रयास कर लेते तो फिर दस तो दिन आराम कर ऐसे बनाते हो मिटा देते हो स्थिति वही की वही बनी रहती हर बार बनाते हो हर बार मिटा देते हो पानी सींच देते हो एक दिन दस दिन फिक्र नहीं करते तब तक दृष्ट कोम ला जाता सूख जाता फिर बीज बोते हो फिर थोड़ी सांस संहार करते हो फिर भूल जाते मेरे पास लोग आते है कहते है की बड़ा आनंद आ रहा था ध्यान में लेकिन फिर टूट गया मैं समझ ही नहीं पाता कि जब आनंद आ रहा था तो फिर क्यों टूट गया और वो ठीक कह रहे हैं कि आनंद आ रहा था लेकिन आनंद के लिए भी तुम्हारी चेष्टा सतत नहीं रह पाती मन हजार बातें सुझा देता है मन कहता है आज सुबह सो जाओ कल कर लेना मन बहुत कुशल है कल का आश्वासन देने में और कल कभी आता नहीं जो आता है वो आज करना हो तो आज कर लेना ना करना हो तो कल फिटाल देना क्या पालोगे और क्या पालोगे अगर एक घड़ी बिस्तर में आज और पड़े रहे तो कितना मिल जाएगा बिस्तर में कितने दिन तो पड़े रहे हो जिंदगी ऐसे ही तो बिताई है बहुत सात साल जियोगे तो बीस साल तो बिस्तर में ही पड़े रहोग और एक घड़ी ज्यादा पड़े रहने से क्या मिल जाएगा उठाओ मत सुनो मन और मन तभी तुमसे कहना शुरू करता है जब देखता है अब खतरा है एक सीमा तक मन बिल्कुल फिक्र नहीं लेता है तुम करते रहो ध्यान मन को कोई चिंता नहीं लेकिन जहां मन देखता है कि अब चोट इतनी पड़ रही है कि टूटने की संभावना है वही मन पच्ची से उपाय खोज देता है तुम 25 तरकीबें निकाल लेते क्या तबियत ठीक नहीं है कि शरीर स्वस्थ नहीं है ये शरीर जाएगा स्वस्थ रहे अस्वस्थ रहे चिता पर चलेगा इसे तुम हमेशा चितापर ऐसी चढ़ा हुआ समझो ध्यान ही बचेगा तो शरीर न हो ठीक तो भी ध्यान को मत छोड़ो क्योंकि हो सकता है मन सिर्फ तरकीब निकाल रहा हो कि शरीर ठीक नहीं और मन की तरकीबों का अंत नहीं ऐसे तुम दुन भर रहे आते हो न की काटती न हाथ पैर में खुजलाहट उठती न खांसी आती ध्यान करने बैठे सब शुरू हैरानी की बात है कि 24 घंटे ये आदमी ठीक था ध्यान करने बैठता लगता चींकियां चल रही पैर में खुजलाहट आ रही अभी गर्दन दुखने लगी अब यहाँ यह होने लगा वहाँ वो होने लगा और तुम्हें पता है कि तुमने कई बार आंख खोल के भी देखा वहां चींटी नहीं पैर पे कोई चढ़ ही नहीं रहा मन धोखे दे रहा है मन कह रहा है कि हिलो क्योंकि तुम्हारे हिलने में मन का जीवन और तुम्हारे स्थिर हो जाने में मन की मृत्यु तो मन अपने को बचा रहा है और क्या हर जाए चींटी अगर चढ़ भी गई तो क्या हर जाए काट ही लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम कभी सोचते ही नहीं कि तुम दांव पे तो क्या लगा है पैर तुम काट ही लेगी चीटी तो काट लेगी क्या बिगड़ जाएगा लेकिन तुम ध्यान खोने को राजी हो चीटी के काटने को सहने को राजी नहीं इतनी सीधी कीमत ना चुकाओगे जागने के लिए अगर कमर में थोड़ा दर्द हो रहा तो होने तो हो। कमर का ही दर्द है कोई बहुमूल्य खजाना दाव पे नहीं लग गया है ध्यान के बाद विश्राम कर लेना थोड़ा नहीं लेकिन कमर में दर्द है तो तुम ध्यान परमात्मा सब भूल जाते तुम कमर का दर्द सब कुछ हो जाता ये मन तुम्हें अटका रहा है मन तुम्हें कह रहा है कि शरीर से लगे रहो शरीर ना हजार उत्पाद पैदा कर है मत सुनो उपेक्षा करो कह दो कि ठीक ये शरीर जाएगा ये तो चिता पे चढ़ेगा चींटी ने काटा तो चढ़ेगा न काटा तो चढ़ेगा कमर में दर्द रहा तो चढ़ेगा न रहा दर्द तो चढ़ेगा इसकी अब हम बहुत चिंता नहीं ले रहे हैं मन से कह दो कि तू बकवास बंद कर अपने मन से बात करना शुरू करो उसे कहना शुरू करो कि जो हमने निर्णय किया वो करेंगे तो बीच बीच में अगर तुमने उससे ठीक से बात की तो तुम चकित हो जाओगे अगर तुमने बलपूर्वक बात की तो बीच में बंद हो जाता गुलाम गुलाम है मुंह लगा गुलाम है बस इतनी ही बात है बहुत उसकी सुनी है तो वो सुनाता है और रास्ते बताता है तुम एक दफा कह दोगे चुप हो जाओ तो मन चुप हो जाता है कह देखो बलपूर्वक कह के देखो ऐसे डरे डरे मत कहना ऐसा मत कहना जो हमें मालूम तो है कि वो चुप होगा नहीं तो तुम कह नहीं रहे हो कह दो कि चुप हो जाओ अगर तुमने ठीक से कहा तुम पाओगे तत्म मन चुप हो जाता मन तुम्हारा गुलाम है तुम्हारा यंत्र है तुम मालिक हो अपनी मालकियत की घोषणा करो यह कोई दमन नहीं है मन का यह सिर्फ मालकीयत की घोषणा है यह सिर्फ यह कहना है कि मैं मालिक हूं निर्णायक में हूं तेरा काम मेरे निर्णय में साथ पहुंचाना है जल्दी ही तुम पाओगे मन हट जाता है मन के हटते ही शरीर के उत्पाद बंद हो जाते और जागरण की धीमी धीमी ज्योति उठनी शुरू हो जाती गहन अंधकार के बाद जैसे सुबह मरुस्थलों में भटकने के बाद जैसे अचानक मिल गया मरुद्धान ऐसा ही वो जागरण है हजारों हजारों जन्मों तक धूप में चलने के बाद जैसे मिल गई वृक्ष की छाया प्यासे तो जैसे पानी भूखे को जैसे भोजन ऐसी ही आत्मा की प्यास के लिए वो जल स्रोत है और एक बार तुम्हें उस जल स्रोत की थोड़ी सी समझा जाए कहा तुम पाओगे कि तुम चाहे बाहर से कितने ही भिखारी हो भीतर से तुम सम्राट और बाहर से प्रकृति ने तुम्हें घेरा है लेकिन भीतर से तुम परमात्मा हो जैसे हर मिट्टी के दिए में ज्योति है ऐसे हर मिट्टी के तुम्हारी देह में परमात्मा की ज्योति लेकिन तुम मिट्टी के दिए से इतने उलझे हो कि तुम्हें याद ही नहीं आती कि ज्योति भी है मिट्टी का दिया ज्योति को संभालने को है लेकिन मिट्टी को दियो को संभालने में तुम ज्योति जो, को भूल गए हो स्मरण करो ज्योति का और ज्योति की स्मरण का अर्थ है 24 घंटे कुछ भी करो एक काम भीतर जारी रखो कि जाग करेंगे साइकिल चला रहे हो रास्ते पर जागकर चलाओ और तुम फर्क अनुभव करोगे फौरन अगर तुम जाग के चलाओगे तुम पाओगे तक्षण पूरे शरीर की दशा बदल गई भोजन कर रहे हो जाग के करो तक्षण तुम पाओगे गुण बदल गया भीतर की चेतना का गुण और हो गया एक हल्की शांत थी एक सौम्य एक मधुरी में तुम्हें ढेर लेगी अन्न तुम यंत्र हो अभी तो तुम यंत्र हो अभी मनुष्य होना नाम मात्र को है मनुष्य होने का अर्थ तो है जागना पुनरुक्ति को तोड़ देना मौलिक में प्रवेश नए में शाश्वत नए में पदार्पण इस प्रश्न आप कहते हैं कि जो तुम हो उस यथार्थ स्थिति को अनाक्रमक ढंग से बिना निंदा स्तुति के देखो लेकिन मेरी वो स्थिति इतनी भयावह है की उस आंख उठाना कठिन हो जाता है क्या बताने की कृपा करेंगे कि इस भय से पहले कैसे निपटा जाए कोई स्थिति इतनी भयाभ नहीं कि तुम आंख उठाकर न देख सको और आंख उठाकर देखो या न देखो इस स्थिति तो बदलती नहीं है वो भयावह है तो है वस्तुतः उसे भयावह कहना भी व्याख्या है क्यों कहते हो उसे भयावह मन में काम वासना है क्यों कहते हो भया क्या भय है देखने में क्या डर है भीतर नर्क ही क्यों ना उबल रहा हो देखने की क्षमता तो जुटानी ही पड़ेगी क्योंकि वही उससे ऊपर उठने का मार्ग है अब तुम पूछते हो कि भय को से पहले कैसे निपटा जाए बिना देखे तो किसी चीज से निपटा नहीं जा सकता तुम ऐसी बातें पूछ रहे हो कि बिना पानी में उतरे तैरना कैसे सीखा जाए पानी में तो उतरना ही पड़ेगा तैरना सीखना तभी संभव हो पाएगा मत उतरो तो तो बहुत गहरे में लेकिन पानी में किनारे तो उतरो गले गले तक जाओ लेकिन थोड़ा जाओ तो हा तर तर फड़ा हो थोड़ा सीखो उथले में ही सीखो जब सीख आ जाएगी तो फिर तुम गहरे में भी जा सकोगे लेकिन अगर तुमने ये तय कर लिया कि हम तो पहले तैरना सीखेंगे सिर्फ पानी में उतरेंगे तब फिर बड़ी मुश्किल है फिर कोई उपाय नहीं भय से पहले निपटोगे तुम कैसे कौन निपटेगा तुम ही तो भय हो तुम ही कपड़े हो अब निपटेगा कौन जागो और भय को देखो ताकि तुम भय से अलग हो जाओ न जागोगे न भय को देखोगे तो अलग ना हो सकोगे जो अलग हो जाता है वही तो निपट सकेगा और मजा ये है कि जो अलग हो जाता है उसे निपटने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता अलग होना ही सूत्र है तुम जिस मनोदशा से अलग हो गए वही मिट जाती क्योंकि तुम्हारे सहारे की कोई मनोदशा जी नहीं सकती काम वासना है तुम अलग हो गए तुमने अपने को दूर खड़ा कर लि लिया और कहा कि मैं साक्षी देखूंगा बस प्राण निकल गए काम वासना तो कितनी देर काम वासना चलेगी कुछ पुराना ऊर्जा थोड़ी बहुत पास होगी थोड़ी बहुत देर में समाप्त हो जाएगी तुम पाओगे काम ऊर्जा पड़ी जैसे सांप निकल गया और उसकी चमड़ी पड़ी रह जाती है वैसी पड़ी है उसमें कोई प्राण नहीं जैसे कारतूस चला हुआ पड़ा है, है? उसमें कुछ प्राण प्राण नहीं, प्राँण कौन देता है? तुम्हारे भी तो जन्म हो, बस दूर होना कला है देखना ही पड़ेगा कितनी ही भयावय स्थिति हो आनी ही पड़ेगी तुम कहो कि आंख बिना खोले भय मिट जाए मुश्किल है क्योंकि आंख बंद करने के कारण ही तो भय है तुम आंख खोलो देखो चारों तरफ भय नहीं और भय भी तुम्हें कर दिया है धर्म गुरुओं ने क्योंकि हर चीज की निंदा करती हर चीज को निंदित कर दिया है इसलिए भय स्वाभाविक है तुम जो भी करो वही पाप मालूम पड़ता है और जब सब तरफ पाप मालूम पड़ता है तो तुम कपते हो डरते हो घबराते हो नरक निश्चित तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम स्वर्ग कैसे जाओगे धर्मगुरु ने जो व्यवस्था दी है उसमें तुम्हारा नरक निश्चित अगर वो व्यवस्था सच है तो स्वर्ग कोई कभी पहुंचा होगा यह भी संदिग्ध है सब निंदित है तो तुम घबरा ही जाओगे मैं तुमसे कहता हूं कुछ निंदित नहीं है सभी स्वीकृत है और जिन्हें तुम निंदा करके पा रहे हो कि राह के पत्थर हैं, वो पत्थर नहीं है वो राह की सीढ़ियां हैं। काम वासना के दो रूप है राह पर पत्थर पड़ा हो एक तो ये रूप है कि तुम वहां जाकर अटक जाते हो और वहां से आगे कैसे जाएं? दूसरा काम वासना का ये रूप है कि तुम पत्थर पे चल जाते पत्थर को सीढ़ी बना लेते हो तो अब तक तुम चल रहे थे जिस तल पर अब तुम्हारा तल ऊपर हो जाता है ना समझ सीढ़ियों को पत्थर समझ लेते समझदार पत्थरों को सीढ़ियां बना लेते इतना ही फर्क है समझदारी और ना समझी तुम्हें पता ही नहीं कि अगर तुम काम वासना को सीढ़ी बना लो तो वही ब्रह्मचरी बन जाएगी। क्रोध को सीढ़ी बना लो वही करुणा हो जाएगा। तो क्रोध में करुणा छिपी है क्रोध तो ऊपर की खोल है भीतर तो करुणा ही छिपी है काम वासना तो ऊपर की खोल है भीतर तो ब्रह्मचरी ही छिपा है थोड़ा सोचो अगर काम वासना ना होती तो तुम ब्रह्मचरी को कैसे उपलब्ध होते और ब्रह्मचरी के आनंद को कैसे उपलब्ध होते अगर काम वासना ना होती तो तुम काम वासना को काम वासना की तरह मत देखो तुम उसे ब्रह्मचरी का ही एक कदम समझो अगर क्रोध ना होता तो तुम करुणा को कैसे उपलब्ध होते कहो कोई उपाय कोई उपाय नहीं क्रोध ही तो करुणा बनेगा तो तुम क्रोध को क्रोध की तरह क्यों देखते हो तुम क्रोध के पूरे विस्तार को क्यों नहीं देखते कि वही अंत में करुणा बन जाता तुम्हारी हालत वैसी है जिससे कोई आदमी खाद को भर के बगीचे में लाए तो उसमें से बदबू आती खाद है सड़ा हुआ बड़ी गंधों से उठती तुम अगर उतना ही देख लो और समझ लो कि बगीचे तो ठीक नहीं लेकिन तुम्हें ख्याल रखना चाहिए कि वही खाद पड़ेगी वृक्षों की जड़ों में उसी खाद से फूल उठेंगे उनकी बड़ी सुगंध है। सब दुर्गंधे सुगंधों में बदल जाती तुम जल्दी कर लेते हो निर्णय लेते हो उससे मुश्किल न पड़ जाते हो थोड़ी देर समझो कि अगर भय तुम्हारे भीतर हो ही ना तो तुम्हारे जीवन में अभय की घड़ी कैसे आएगी तुम अगर भटको ना तो तुम पहुंचोगे कैसे तुमसे अगर भूलना हो तो तुमसे ठीक कैसे होगा इसलिए मैं तुम्हारे सब पापों को स्वीकार करता हूं क्योंकि हर पाप में मुझे पुण्य की झलक दिखाई पड़ती वही पुण्य छिपा है तुम्हारे वैश्य घरों में ही तुम्हारे मंदिर भी छिपे तुम जल्दी मत करो अन्यथा तुम लौट जाओगे वैश्य घर को वैश्य घर समझ कर मंदिर से वंचित हो जाओगे मैं जानता हूं भीतर मंदिर है तुमसे कहता हूँ डरो मत आओ कुछ मिटाना नहीं है जीवन में कुछ नष्ट नहीं करना प्रत्येक चीज को उसकी पूर्णता तक पहुंचाना और हर चीज अपनी पूर्णता पर पहुंचकर अपने से विपरीत में बदल जाती यही तो से की सारी गहरी से गहरी समझ कि हर चीज अपनी पूर्णता पर पहुंचकर अपने से विपरीत में बदल जाती दुर्गंध सुगंध हो जाती क्रोध करुणा हो जाता है काम ब्रह्मचरी बन जाता है संसार मुक्ति हो जाता है इसलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे सन्यासियों को संसार नहीं छोड़ना है क्योंकि वही मोक्ष का राज भी छिपा है भाग गए वहां से तो हिमालय में भटकोगे मोक्ष में सकोगे, उस बाजार के सोरगुल में ही एक अनंत शांति छिपी है जिस दिन तुम जागोगे उस दिन तुम पाओगे कि ठेठ बाजार में शांत होने की कला है कहीं जाना नहीं सिर्फ जो तुम हो उसे उसकी पूर्णता की तरफ ले जाना है रुको मत डरते जाओ कहीं मत रुको जब तक की ऐसी घड़ी न आ जाए जिसके पार जाने को कोई जगह ही ना बचे जहां तक जगह बचे चलते जाओ। जाओन फकीर लिंची से किसी ने पूछा कि धर्म क्या है उसने कहा बढ़ते जाओ उसने कहा कि ये भी कोई बात नहीं। बढ़ते जाओ से क्या समझे लिंची ने कहा सब कह दिया ज्यादा कहने से बिगड़ जाएगा कहीं रुको मत रुकना पाप है बढ़ते जाना पड़ पाप से भी गुजरो लेकिन बढ़ते जाओ और तुम अचानक पाओगे कि बढ़ते ही बढ़ते पाप हो जाते पत्थर सीढ़ियां बन जाते बंधन मुक्ति हो जाती विज्ञानियों तो ने जिसे दिलोपा ने कहा कि संसार और मोक्ष एक ही है जिसमें दो समझे वो भूल में पड़ गया जिसमें दो समझे वो चुनाव में पड़ गया संसार में ही जो बढ़ता जाए बढ़ता जाए इतना अचानक पाता है कि मोक्ष आ गए तो मैं तुम्हें न तो निंदा करने को कहता हूँ न किसी चीज को पाप कहता हूँ कोई चीज पाप है नहीं हो कैसे सकती इस विराट की लीला में पाप आएगा कहा तुम्हारी भूल होगी बस तो इतना ही हो सकता है तुमने कुछ गलत समझ कर ली होगी तुमने कोई व्याख्या कर ली होगी मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करता हूं बस इतना ही तुमसे कहता हूं कहीं रुकना मत वैश्य ग्रह से भी गुजरना पड़े तो गुजरना रुक मत जाना वह रुकने में भूल है क्योंकि फिर मंदिर तक ना पहुंच पाओगे और दुनिया में दो तरह के लोग एक तो वे हैं जो पाप में रुक जाते हैं उनको हम भोगी कहते हैं और एक वि जो पाप से डर के भाग जाते उनको हम त्यागी कहते दोनों नहीं पहुंच पाते योगी मैं उसको कहता हूं जो न तो भागता और न रुकता जो बढ़ता ही चला जाता है हर अनुभव को जीता है और हर अनुभव से सार में लेता है योगी तो मधु मक्खियों की भांति है हर फूल से गुजरता है सुन लेता है सार उड़ जाता जीवन की सभी पहलुओं को जानो भय भी बुरा नहीं क्रोध भी बुरा नहीं बुरा है तुम्हारा रुक जाना जानो और बढ़ जाओ जानो और पार कर जाओ अतिक्रमण तुम्हारा सूत्र हो ट्रांसेंडेंस हर चीज को जानना है और पार हो जाता जानते ही पार हो जाते हो जानना अतिक्रमण है लेकिन तुम अगर कहो कि बिना आंख खोले कैसे निपटा जाए तुम कभी ना निपट सकोगे क्योंकि आंख ही तो खोलना निपटने का उपाय कितना ही डर हो खोलो आंख आंख बंद करने से डर मिटता कहाँ है लेकिन सुतुरमुर्ख का तर्क हमारे मन में देखता है दुश्मन को सुतुरमुर्ग रेत में सिर गड़ा कर खड़ा हो जाता सोचता है ना दिखाई पड़ेगा तो दुश्मन न रहेगा दुश्मन पर ये तर्क कहीं काम आता है दुश्मन को तो तुम दिखाई पड़ी रहे हो असली सवाल तो वो है दुश्मन तुम्हें खा जाएगा सुतुर्मुर्ग अगर सिर ऊपर रखता तो शायद कोई रास्ता भी खोल लेता सुतुरमुर्ग मत बनो आख खोलो और देखो कुछ भया भय नहीं क्योंकि कुछ बुरा नहीं क्योंकि कुछ बुरा हो नहीं सकता है एक एक पत्ते पर परमात्मा का हस्ताक्षर है बुरा कुछ हो नहीं सकता है पाप में भी वही छिपा है बड़ा अनूठा खिलाड़ी कि पाप में भी छिपा है वो छिपने की जगह है उसकी आड़ जिसे बच्चे आंख निचौनी खेलते हैं तो वहीं छिपते हैं जहां कम से कम संभावना हो पकड़ने की परमात्मा भी वहीं छिपा है जहां कम से कम संभावना है तुम्हारे जाने की मंदिर तुम जाओगे उसे खोजने तुम उसे ना पाओगे मंदिर में वो छिपा नहीं तुम जहां से बच रहे हो वहीं वो छिपा है वहीं थोड़े खोदने की जरूरत है जिन्होंने भी उसे पाया है उन्होंने उसे संसार की गहनता में पाया है सब अनुभवों से गुजर के पाया है भगोड़े मत बनो भागना कहीं नहीं है जहां जहां तुम्हें लगता हो कि यहां कैसे हो सकता है मैं तुमसे कहता हूं वहीं, तुम कैसे सोच सकते हो कि क्रोध में और करुणा हो सकती लेकिन वहीं तुम कैसे सोच सकते हो कि काम वासना में ब्रह्मचर्य हो था? वही है और तुम कैसे सोच सकते हो कि संसार में संबोधित छिपी होगी वही जगत द्वंद जगत के सभी नियम विपरीत पर खड़े हैं। फिर हमें द्वंद के बाहर होने का उपदेश क्यों दिया जाता है क्या हम जगत के बाहर हैं? हो तो नहीं लेकिन हो सकते हो और कोई तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा है जगत के बाहर होने का तुम्हें पूछते हुए आये हो कि द्वंद में घिरे बड़ी अशांति है क्या करें? दोनों दोन में रहोगे तो अशांति रहेगी क्योंकि जहां दो है वहां कल होगी पुरानी कहावत है जहां बर्तन होते हैं वहां थोड़े बजते जब तक एक ना रह जाए तब तक शांति हो नहीं सकती तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा है कि तुम निर्द्वंद हो जाओ तुम ही पूछते हुए हो कि मन अशांत है संतप्त है दुखी है क्या करो तुम पूछते हो इसलिए मैं कहता हूं कि दुखी तुम इसलिए हो कि तुम अभी दो के साथ हो और किसी तरह एक को पाना है एक को पालो अशांति मिट जाएगी इसलिए महावीर ने तो मोक्ष को जो नाम दिया वो नाम ही कैबल्य है महावीर ने बड़ा प्यारा शब्द चुना केवल लकार बिल्कुल अकेले बचे केवल तुम कोई ना बचा अकेली चेतना रह गई तो संघर्ष किससे होगा द्वंद्व किससे होगा वही परम शांति का क्षण है संसार द्वंद्व है संसार अशांति है संसार दुख अगर तुम राजी हो दुख से मजे से राजी रहो मैं कौन जो तुम्हें ठीक से दुख के बाहर करूं अगर तुम्हें मजा आ रहा है दुख में पूरा मजा लो लेकिन सिर्फ पूछते मत फिरो कि दुख से बाहर कैसे होना तुम अगर अपनी राजी से अपनी खुशी से दुखी हो फिर बिल्कुल ठीक है फिर मैं तुम्हें बाधा न दूंगा लेकिन तुम्हारी बड़ी अजीब गति है द्वंद से दुखी हो दुख के बाहर होना और फिर पूछते हो कि द्वंद्व के बाहर होने का उपदेश क्यों दिया जा रहा है जब सारा संसार ही बंद है सारा संसार बंद है लेकिन जिसको ये द्वंद्व पता चलता है वो चेतना अलग है जो इस द्वंद्व को देखता है साक्षी है वो अलग है वो संसार के बाहर है द्वंद्व को तो पता भी कैसे चलता है कि द्वंद्व है अगर निर्द्वंद मौजूद ना हो इसे थोड़ा समझोग अगर तुम्हारे भीतर कोई शांत केंद्र ना हो तो तुम्हें अशांति का पता कैसे चलेगा को पता चलेगा कि अशांति अशांति को कंती अशांति को तो पता ही कैसे चल सकता है अशांति का कोई शांत केंद्र तुम्हारे भीतर छिपा होना चाहिए जिसको पता चलता है अशांति का दुख का किसे पता चलता है अगर दुख ही दुख हो तो दुख का पता ही नहीं चल सकता तुम्हारे भीतर आनंद का कोई स्वर ब जी रहा होगा उसी से तो तुम तोलते हो कि दुख है नहीं तुम तोलते कैसे हो तुम कैसे मुझसे आके कहते हो कि मैं दुखी हूं कैसे कहते आसान हूं कैसे कहते हो कि अज्ञान में भटक रहा हूं अंधकार में जी रहा हूं तुम्हें कुछ न कुछ अनजानी पहचान है प्रकाश की पौलोगे कैसे अन्य था वो जहां से धीमी धीमी अनजानी पहचान आ रही है वो जगह द्वंद के बाहर है। और तुम चाहो तो वहां फिर हो सकते हो लेकिन तुम्हारी मौज संसार में ही रहना हो द्वंद में ही रहना हो मजे करो रहो लेकिन वहां तुम रहना नहीं चाहते तुम्हारी तकलीफ मुझे पता है तुम्हारी तकलीफ ये है कि जो नहीं हो सकता वो तुम करना चाहते हो तुम रहना तो चाहते हो द्वंद्व में और आनंदित रहना चाहते हो मनुष्य की सारी प्रार्थनाएं एक, एक परमात्मा कोई ऐसी तरकीब बताओ कि दो दो चार ना हो बस असंभव किसी तरह हो क्योंकि तुम्हें लगता है द्वंद्व में राग रंग भी है तुम्हें लगता है द्वंद्व में सुख भी है सारी वासनाएं उस तरफ ले जा सकती चहल पहल वहां मगर उस चहल पहल में थी, तो तुम मेरे पास चले आते हो किसी के पास जाते हो शांति कैसे हो जाए वही अर्चन शुरू होती तुम चाहते हो कि द्वंद को भोगते हुए शांत कैसे हो जाए ये नहीं हो सकता मैं तुम्हें बताता द्वंद को भी तुम पकड़े रखना चाहते हो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं मैं तो आकांक्षा तो नहीं छूटती लेकिन शांति की बड़ी आकांक्षा है अब ये वो कैसे सकता है लोग मुझसे पूछते हैं कि जो हम कर रहे हैं जैसा हम कर रहे हैं क्या वैसे ही करते करते है? कुछ घटना नहीं घट सकती तो फिर घटना घटाने नहीं क्यों अगर तुम राजी हो तो फिक्र छोड़ो राजी भी नहीं क्योंकि दुख मिल रहा है और सुख की आशा बनी है वही एक मित्र है बब्बे तो मैं कश्मीर गया तो वो मेरे साथ कश्मीर गए पहलगा में बड़ी शांति थी दूसरे दिन वो कहने लगे कि यहाँ तो मनुक्ता बम्बई में आसान थे कि बंबई जो है पागलपन पहलगा में भी अशांत हो गए क्योंकि शांति उबाने लगी अब वो चाहते हैं पहलगा की शांति बंबई में या पहलगा में बंबई का उपद्रव उस उपद्रव के बिना भी नहीं जी सकते उस उपद्रव के साथ भी नहीं जी सकते ये नहीं हो सकता अगर ध्वन रुख दे रहा है तो तुम्हें निर्दा पड़ेगा तुम्हें तीसरा सूत्र खोजना पड़ेगा जो दोनों के बाहर है अगर तीसरा सूत्र तुम खोज लो और तीसरे सूत्र में तुम पूरी तरह लीन हो जाओ तो जरूर असंभव भी घट सकता है तब एक दिन तुम बाजार में वापस आ सकते हो और तुम्हारे भीतर पहलगा की शांति होगी तुम बीच बम्बई में खड़े हो सकते हो शेयर मार्केट में लेकिन पहलवानों की शांति तुम्हारे भीतर होगी तब तुम वहां होोगे भी और नहीं भी होगे तब बाहर से तुम वहां होोगे भीतर से तुम वहां नहीं होगा नहीं घटती पहले तो तुम्हें यह तय करना ही होगा कि दुख के ऊपर उठना है तो द्वंद्व को छोड़ना है दुख के ऊपर उठकर द्वंद्व को छोड़कर एक दिन तुम्हारे भीतर ऐसी गरिमा का उदय होगा ऐसी गहन शांति जन्मे कि फिर तुम लौट आ सकते हो बाजार में तब तुम्हें कोई बंधन न होगा तब तुम्हें कोई द्वंद ना छुएगा कोई द्वैत न छुएगा आखिर परमात्मा भी तो द्वंद में ही रह रहा है उसे नहीं क्योंकि वो द्वंद्व में है और नहीं द्वंद्व में ऐसे है जैसे कोई अभिनेता होता है तुम द्वंद्व में करता की तरह हो धन खु जाता है तो तुम्हारी आंख से अभिनेता के आंसू नहीं बहते असली आंसू बहते तुम सच में ही रोते हो तुम्हारी पत्नी खो जाए तो तुम सच में ही चिल्लाते हो छाती पीटते हो वैसा नहीं जैसा रामलीला में राम किसी का खो जाते। तो पूछते हैं वृक्षों से कहा मेरी सीता लेकिन तुम जानते हो कि वो बिल्कुल नहीं पूछ रहे तो केवल अभिनेता भीतर तो कुछ नहीं हो रहा सब बाहर बाहर हो रहा है आसू भी तो लगाए रहते है आँख पे मील लेते हैं आंसू बहने रहते रामचंद जी को भी रामलीला में थोड़ी सी मिर्च आंख में लगानी पड़ती तब आंसू अब आंसू कोई तुम्हारी आज्ञा तो चलते नहीं और असली आंसू एक बात है नकली लाना बड़ी मुश्किल बात है कभी नकली आंसू ला देखो तब पता चलेगा आज अभ्यास करना बैठ के कि नकली आंसू किसी तरह आ जाए वो बिल्कुल ना आएंगे बिल्कुल सूख जाएंगी पता ही नहीं चलेगा कि आंखों में कोई आंसू भी है कहीं जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर की गहन शांति में स्थिर हो जाता है उस दिन जगत एक अभिनय इसलिए हमने संभालता बच्चों को संभालता तो सब करता है और फिर भी अकर्ता बना रहता है वही सिद्ध की दशा है लेकिन उसके पहले तुम्हें साधक होने से गुजरना पड़ेगा तुम्हे द्वंद से हटना पड़ेगा खटने की कला को ही मैं जागरण करता हूँ जागते देखते रहो जागते जागते जागते जागते तुम्हारे भीतर तीसरी स्थिति खड़ी हो जाएगी दो बाहर रह जाएंगे तीसरा भीतर हो जाएगा, वो तीसरा दो के पार है उस पार का अनुभव होने लगे फिर कोई कठिनाई नहीं फिर कोई दे, फिर एक विराट अभिनय बड़ा मंच चल रहा है तुम्हें दिया गया पात्र तुम्हें पूरा कर देना तुम्हारा अभिनय तुम्हें पूरा कर देना तब तुम बदलना भी नहीं चाहते ऐसी कथा है कि जापान में एक फकीर हुआ जो कि हत्यारा था पहले सैनिक था तब भी लोगों को लगता था कि वो मारता जरूर है लेकिन मारता नहीं ना से, तो उसने वधिक का धंधा कर लिया बूचर बन गया कहते हूं वो जिंदगी भर पशुओं को ही काटता रहा सम्राट भी उसके पास शिक्षा लेने आते थे अनेक बार उसके शिष्यों ने कहा कि बात शोभा नहीं देती कि तुम और पशुओं को काटो वो हँसता और कहता जो परमात्मा ने काम पकड़ा दिया वो कर रहे न हमने चुना न हमारी कोई जिम्मेवारी उसकी मर्जी है कि हम वधिक रहे हम वधिक न कोई वे मनुष्य इन पशुओं से न से, कोई इन्हें बचाने का कोई अपना आग्रह है ना मिटाने का कोई अपना आग्रह जो मिल गया है अभी नहीं वो पूरा किए दे रहे है कहते हैं वो परम मुक्ति को उपलब्ध हुआ तुम अहिंसा सा ना हो पाओगे और कभी कभी हत्यारे भी मुक्त हो गए असली राज ना तो अहिंसा में है और ना अहिंसा में असली राज तो जीवन को अभिनय बना लेने तुम करता ना रह जाओ अब तुम अगर एक मक्खी को नहीं मारा या एक चिंकी को नहीं मारा तो तुम हिसाब लिख लेते हो कि आज एक चिंकी बचाई मगर तुम करता हो तुम कुछ कर रहे हो जिस दिन ये घट जाएगा उस दिन सब ठीक उस दिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्या करते हो क्या नहीं करते हो सब बराबर है ये जगत स्वप्न से ज्यादा नहीं ये तुम्हें सबसे मालूम पड़ता है क्योंकि तुम सोए हो तुम जागोगे तो पाओगे सब सपना खो गए साधु भी सपने में साधु है और असाधु भी सपने में असाधु है जागा हुआ ना तो साधु है ना असाधु जागे हुए को हम संत कहते हैं सिद्ध कहते हैं अच्छा है ना बुरा वो सिर्फ जान गया सपना खो गया इसलिए संतत्व आखिरी शिखर है लेकिन उस तक बड़ी यात्रा करनी और एक एक कदम चलोगे तो पहुंच जाओगे, क्योंकि हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती आज इतना है।